भावारथ हे मनुष्यों जिससे बुद्धि बल आनंद और पुरुषार्थ बढ़े और अग्नि और घोड़े आदि के चलाने की विद्या प्राप्त होवे वह कर्म सदा करना चाहिए भावारथ वे ही विद्वान होते हैं जो सब प्रकार से सब काल में विद्या की याचना करते हैं और वे ही विद्वान हैं जो धर्म युक्त मार्ग से विरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे अध्यापक विद्वानों तुम लोग जो जितेंद्रिय उत्तम स्वभाव युक्त शीत उष्ण सुख दुख आनंद शोक निंदा स्तुति आदि द्वंद को सहने वाले अभिमान और मोह से रहित सत्य आचरण करता और परोपकार प्रिय ब्रह्मचारी विद्यार्थी होवे उनको पुरुषार्थ से विद्वान करिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है वे ही मनुष्य हैं जिनको जैसे राजा को दूत वैसे संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण वाणी प्राप्त होवे और वे ही भाग्यशाली हैं जिनको धर्म युक्त पुरुषार्थ से अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होवे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन विद्या के उपदेश और दान से मनुष्यों को उत्तम प्रकार शिक्षित करते हैं वैसे ही तुम लोग भी करो भावार्थ हे विद्वन आप संपूर्ण नाम और रूप आदिकों से संपूर्ण पदार्थों को संपूर्ण मनुष्यों के लिए साक्षात्कार कराओ जिससे सब मनुष्य प्रशंसित होकर सबके लिए प्रशंसित विद्याओं को संपादित करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है उन्हीं को श्रेष्ठ वाणी प्राप्त होती है जो सत्य की कामना करने वाले महाशय परोपकार प्रिय धर्मनिष्ठ और विद्यार्थियों के परीक्षक होवें भावार्थ वे ही मनुष्य राज्य करने और बढ़ाने को समर्थ हों जो धर्मनिष्ठ और किए हुए उपकारों को जानने वाले कुलिन विद्वानों को सभा में स्थित करें तथा स्थापन समय में शपथों से आप लोग अन्याय को कभी मत करो ऐसा प्रलंभन करावें भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जो विद्वान तीन गुणों से युक्त प्रकृति के जानने वाणी के जानने नहीं हिंसा करने औषधों से रोगों के निवारने और ब्रह्मचर्य आदि के बोध से अवस्था के बढ़ाने वाले होते हैं वे ही संसार के पूज्य होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे माता शीघ्र उत्पन्न हुए बालक को उत्तम प्रकाश शुद्ध करके उत्तम स्थान में रक्षा करती है वैसे ही जो योगाभ्यास में चित्त को शुद्ध करते हैं वे ऐश्वर्य के सहित सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो अवस्था और विद्या में वृद्ध आप लोगों को विद्याओं से संबंधित करते हैं और माता के सदृश कृपा से रक्षा करते हैं वे आप लोगों के पूज्य हो भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि सब मनुष्य जैसे विघ्न रहित होवें वैसा करें भावार्थ जो अध्यापक और उपदेशक जन सब मनुष्यों को नवीन और प्राचीन विद्या से युक्त कर ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं वे सदा ही प्रशंसित होते हैं इस सुक्त में संपूर्ण विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 45वां सुक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ अब 15 ऋचा वाले 44वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में सूर्य रूपता से राज गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो प्राचीन रीति से प्राचीन उत्तम राजाओं के तुल्य पिता के सदृश राज्य का उत्तम प्रकार पालन करके पूर्ण बल युक्त सेना को कर शीघ्र विजय को प्राप्त हुई प्रजाओं का सुख के अनुकूल वर्तावें उन्हीं को उत्तम अधिकार में नियुक्त करिए जिससे राजा और प्रजा का निरंतर सुख बढ़े भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य दिशाओं का प्रकाशक हुआ सब प्रजाओं को सुख देने के लिए वृष्ट करने वाला होता है वैसे ही सब प्रजाओं को न्याय से प्रकाशित करके विद्या और सुख का बढ़ाने वाला राजा होता है अब मेघ विषय के राजगुणों को कहते हैं भावार्थ हे राजन जैसे हवन करने वाला सुगंधि आदि से युक्त अग्नि में हवन किए हुए द्रव्य से वायु वृष्टि और जल की शुद्ध के द्वारा संसार का उपकार करता है वैसे न्याय और कीर्ति की वासना से युक्त दी हुई शिक्षा से राज्य देश को सुखी करिए अब सूर्य संयोग से मेघ दृष्टांत से राजगुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य सबके सुख के लिए जल को खींचता है वैसे ही राजा न्याय मार्ग से संपूर्ण प्रजाओं को चलाता हुआ उत्तम विज्ञान से युक्त वृत्तियों के सहित सब मनुष्यों के हित को संपादन करता है अब विद्ध दिशा को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य स्थावर जंगम रूप प्रजाओं से उपकार ग्रहण कर सके वे सदा ही आनंदित होवें भावार्थ जो अन्य जनों में विद्या के बल और धन के संचय को स्थापित करते हैं और जिनसे जैसा आत्मा में वर्तमान है वैसा मन में और जैसा मन में वैसा वाणी में कहा जाता है वे ही यथार्थ वक्ता जानने योग्य हैं भावार्थ जो मनुष्य विद्या और विनय को प्राप्त दुष्टों में उग्र और धर्मिकों में शांत तथा सदा ही दुष्टों के साथ युद्ध करने से प्रजाओं की रक्षा करता हुआ सुख में वास करावे वह सूर्य सदृश प्रकाशित यश वाला हो भावार्थ जो मनुष्य यथार्थ वक्ता जन के समीप से प्राप्त हुए बोध से स्वयं उत्तम होकर अन्यों को उत्तम प्रकार ভূषित करें वे सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो प्रजा के मध्य में अंतरिक्ष के सदृश सुखी रूप अवकाश देने वाले और नहीं हिंसा करने वाले बुद्धिमान उपदेशक विद्यमान हैं वे ही सुख युक्त होते हैं भावार्थ जो मनुष्य दिन रात राज्य की उन्नति करने की इच्छा करते हैं वे महाराज होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है जो विद्वान जन दुष्ट बुद्धि वालों को श्रेय बुद्धि युक्त करते हैं वे सेन पक्षी के सदृश दुष्टों का नाश करते हैं वे जन कल्याण कारक हैं भावार्थ जो बहुत शास्त्रों को सुनने वाले न्याय का आचरण करने वाले जन दुष्टों का नाश करते हुए श्रेष्ठों का पालन करते हैं वे सदा ही प्रसन्न होते हैं फिर विद्वान क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वही उत्तम पुरुष है जो कृतज्ञ और यथार्थ वक्ता जनों की सेवा में प्रिय संपूर्ण मनुष्यों के लिए बुद्ध देने और गौ के सदृश सत्य उपदेश का बरसाने वाला और अविद्या आदि लेशों से पृथक वर्तमान है वही सबसे मेल करने योग्य है भावार्थ जो वेद विद्या को प्राप्त होने की इच्छा करते हैं उनको ही वेद विद्या प्राप्त होती है और जो मनुष्य आदिकों के साथ मित्रता करता है वह बहुत सुख को प्राप्त होता है जो सत्य की कामना करते हैं वे सत्य को प्राप्त होते हैं महावार्थ जो मनुष्य आलस्य से रहित पुरुषार्थी धार्मिक होते और जितेंद्रिय विद्यार्थी होते हैं उन्हीं को विद्या और उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है इस सुक्त में सूर्य मेघ और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 44वां सुक्त तीसरा अनुवाद और 25वां वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 45वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में आदित्य विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो प्रभात काल और सूर्य के सदृश मनुष्य रूप प्रजाओं में विद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले होवे वे ही अध्यापक और उपदेशक होवे भावारथ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जो सूर्य के सदृश विद्या माता के सदृश कृपा नदी के सदृश उपकार और खंभ के सदृश धारण करते हैं वे ही श्रीमान और सदा सुखी होते हैं